धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनीय मातृशक्ति हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना की उनमें उपनिषद का स्थान सर्वोपरि है उन उपनिषद नाम से जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उनमें ग्यारह है उपनिषद जो कि सर्वमान्य हैं प्रामाणिक कोटि में आती हैं उनमें बहुत सारे आध्यात्मिक विषय ऋषियों ने सरल करके उपाख्यान के द्वारा आलंकारिक वर्णन के द्वारा उनको समझाया है पीछे एक बार शायद दो एक दो वर्ष हो गया होगा एक क्रम चलाया था कठोपनिषद का लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था उसी को पुनः श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रारंभ करेंगे तो आज हम कठोपनिषद का प्रारंभ का भाग लेंगे उससे पहले एक प्रार्थना बोलेंगे प्राप्त हो श्रद्धा संयम उपनिषद द्वारा प्राप्त हो श्रद्धा वयम उपनिषद द्वारा लक्ष्य हो फिर प्राप्त वैदिक ध्यान के द्वारा लक्ष्य हो फिर प्राप्त वैदिक ध्यान के द्वारा प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा करके नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं शुद्ध हम बन जाएं करके के यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं शुद्ध हम बन जाएं शुद्ध हो कर और गहरा ध्यान हम लगाएं ध्यान हम लगाएं शुद्ध हो कर और गहरा ध्यान हम लगाएं ध्यान हम लगाएं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 इसकी कथा जो कि यमाचार्य और नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध है इस पर अनेक प्रकार के और भी लोगों ने कथानक बनाई हैं इसको आधार मान करके और इसका चित्रीकरण भी अनेक स्थानों पर करते हैं जैसे अहमदाबाद में आपने सुना होगा वहाँ अक्षरधाम का जो मंदिर है तो हम लोग भी वहाँ गए थे वहाँ देखने का अवसर मिला तो वहाँ जल के प्रपात के माध्यम से इस कठोपनिषद की कथा का वहाँ चित्रण किया गया है लेकिन ये लोग थोड़ा उसमें कुछ परिवर्तन भी कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उसको स्वामीनारायण क्योंकि मत के सम्प्रदाय का वो मंदिर है तो उधर उसको जोड़ दिया है हम यहाँ पर जो वास्तविक कथा है उसको सुनेंगे और ऋषि क्या शिक्षा देना चाहते हैं वो देखेंगे ये जो सारी उपनिषद हैं ये वेदों के जो शाखा ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ हैं आरण्यक ग्रंथ हैं उनके ये अंश हैं आध्यात्मिक अंश और प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ी हुई है जैसे इसका नाम है कठ उपनिषद ये यजुर्वेद से संबद्ध है यजुर्वेद की अनेक शाखाएं हैं शाखाओं का तात्पर्य उनकी व्याख्या ग्रंथ मूल संहिता की कोई शाखा नहीं होती शाखा हम जब भी बोलते हैं उसका अर्थ होता है वेदों के व्याख्यान ग्रंथ तो उसमें एक काठक संहिता है काठक शाखा जिसके रचयिता हैं कठ उन्होंने युर्वेद की व्याख्या की थी उसी का नाम है काठक संहिता उन्हीं कठ ने उसमें से कुछ आध्यात्मिक विषय को लेकर के इस उपनिषद की रचना की जिसका नाम है कठोपनिषद तो यहां कठ ऋषि एक कथा के माध्यम से क्योंकि जब कोई विषय कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो सरलता से समझ में आता है तो वहां उन्होंने दो पात्रों का चयन किया जिनमें एक का नाम है यमाचार्य और एक उनका शिष्य है जिसका नाम है नचिकेता यम मृत्यु को भी कहते हैं यमराज आपने सुना ही होगा और यम परमात्मा का भी नाम है अर्थात जो सारे संसार पर नियंत्रण कर रहा है उसको भी यम कहते हैं तो यहां आचार्य का नाम यम रखा गया है और नचिकेता उनका शिष्य है नचिकेता का अर्थ क्या होगा ये चिकेत शब्द निरुक्त में गति अर्थ में आता है अर्थात गति के तीन अर्थ होते हैं ज्ञान गमन और प्राप्ति तो ऐसा जीवात्मा जिसका ज्ञान कुछ कम है जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है उसको नचिकेता शब्द से कहा गया क्योंकि शिक्षा उसी को दी जाएगी जिसका ज्ञान कम होगा तो यहाँ जो कथा प्रारंभ होती है उसमें एक गृहस्थ पुरुष हैं जिनका नाम है वाजश्रवस वाजश्रवस यहाँ सारे शब्द यौगिक हैं सबका अपना अपना अर्थ है क्योंकि ये कोई सत्य कथा नहीं है और सत्य मान भी लें तब भी कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इस कथा के माध्यम से ऋषि जो कहना चाह रहे हैं तो ऐसे पात्र हमारे समाज में विद्यमान रहते हैं और प्राचीन काल में जो नाम रखे जाते थे वो सार्थक होते थे वर्तमान भले ही हम कोई निरर्थक नाम रख लें लेकिन वो सार्थक नाम होते थे तो ये वाज श्रवस वाज कहते हैं अन्न के लिए और भी अर्थ हैं इसके लेकिन यहाँ जो संगति लगेगी तो वाज का अर्थ है अन्न और श्रवस कहते हैं कीर्ति अर्थात अन्न या अन्य कोई संपत्ति उसको वो दान करते थे अथवा बहुत धन धान्य से परिपूर्ण थे उसके आधार पर उनकी कीर्ति फैली हुई थी प्रसिद्धि पाई हुई थी उन्होंने इसलिए उनका नाम पड़ा वाजश्रवस लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में जब दान करता है तो एक समय ऐसा भी आता है कि उसको सर्वस्व दान भी करना होता है मुक्ति की कामना के लिए क्योंकि मुक्ति की कामना के लिए अगर हमारा राग संसार के पदार्थों से बना रहेगा तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती तो वाजश्रवस ने अपने गृहस्थ के अंतिम समय में उन्होंने सर्वस्व दान किया तो कथा प्रारंभ होती है कि उशन हवई सर्व वेदसम एक सर्वविद सर्ववेदस नाम का उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ के द्वारा जो कुछ भी है वो उन्होंने दान करना चाह किसलिए उषण मुक्ति की कामना करते हुए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हवई सर्व वेदसम अब उनका एक पुत्र भी था तस्यह नचिकेता नाम पुत्र उन वाज श्रवस्व गृहस्थी का नचिकेता नाम का एक बालक था बहुत कोई बड़ा युवा भी नहीं था कम आयु का था और वह सारी प्रक्रिया इनकी देख रहा था और उसने देखा कि मेरे पिताजी जो दान कर रहे हैं उस दान की वस्तु को उन्होंने क्या चुना गायें चुनी उन्होंने गाएं का गायों का दान किया लेकिन गायें कैसी थी आपने कहानी सुनी होगी कैसी गायें थीं अर्थात जो अनुपयोगी हो गई थी उनके लिए और ऐसा होता है समाज में कभी कभी हमारे पास भी कोई वस्तु अनुपयोगी होती है तो हम सोचते हैं चलो हमारा दान अर्थात पुण्य भी बन जाएगा और ये वस्तु भी हमारे हाथ से यहाँ जो बला हम पर है ये भी टल जाएगी कभी कभी दान पात्र में फटे नोट डालते हैं लोग फटे हुए वस्त्रों का भी दान करते हैं कोई खराब पदार्थ हो जाए उसका दान करने लगते हैं लेकिन ये दान वास्तव में दान नहीं होता क्योंकि हम जिसको दे रहे हैं उसके उपयोग में भी तो आनी चाहिए वस्तु अगर हमारे ही उपयोग की नहीं है तो उसके उपयोग की क्या होगी वो तो उन्होंने जिन गायों का दान किया ब्राह्मणों को बुलाकर के यज्ञ करके वो गायें कैसी थीं तो उसका वर्णन आगे आता है कि जब नचिकेता देख रहा था और उन्होंने गायें दान की और तमह कुमारन संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश उस बच्चे के मन में जब वो गायें दक्षिणा देने के लिए ले जाई जा रही थी ब्राह्मणों के समीप में तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और विचार उत्पन्न हुआ उसके विचार को ऋषि ने आगे पंक्तिबद्ध किया है पीतोदका जगध दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनदा नामते लोकास्ता स गा ददत पीतोदका जिन्होंने उदक जल पी लिया है पी लिया है क्या तात्पर्य अर्थात बहुतेरा जल पी लिया है जीवन में लेकिन अब उनकी जल पीने की भी सामर्थ्य इतनी नहीं रह पाई है जल भी अधिक मात्रा में वो ग्रहण नहीं कर पाती है पीतो दकाहा जैसे हम कहते हैं किसी कार्य से हम निवृत्त हो गए अर्थात हम हम उसको कार्य को नहीं कर पाएंगे या हमें उसकी आवश्यकता नहीं है पीतो दकाहा और जग्ध तृणाह जिन्होंने तृण अर्थात घास इत्यादि जो भी उनके खाद्य पदार्थ हैं उन्होंने खा लिए हैं अब उसको खाने के भी उनकी सामर्थ्य नहीं है दुग्ध दोहा जिनका दूध सारा दोह लिया गया है अब क्योंकि उनका आगे कोई बच्चा होने वाला भी नहीं है वो दूध देने वाली भी नहीं है दूध से रहित नरिंद्रिया उनकी इंद्रियों की सामर्थ्य भी समाप्त हो गई है अब तो जो भी ले जाएगा वो क्या करेगा उस पर भार ही तो बनेगी बस पालेगा ही वो उसे कोई लाभ तो होने वाला नहीं है उससे तो पीतोत का दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनदानते लोका अब ऐसी गायों को देने वाला व्यक्ति वो कौन सा पुण्य प्राप्त करेगा उसे कोई पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है बच्चा सोच रहा है कि ये जो मेरे पिताजी हैं ऐसी गायों को देकर के ये तो उन लोगों को प्राप्त करेंगे जिन लोगों में आनंद नहीं होता जहां समृद्धि नहीं होती आनंदानामते लोका वो समृद्धि से शून्य लोग हैं अर्थात ऐसे शरीरों को ऐसी योनियों को प्राप्त करेंगे जहां सुख नहीं मिलता है तान ददत उन गायों को को देते हुए, वो ऐसे लोगों प्राप्त करेंगे नामते ददत। तो उसके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा, और विचार उत्पन्न हुआ तो सोचा उसने चलो पिताजी से ही पूछता हूं अपने कैसा क्यों कर रहे हैं ये तो स होवाच पितरम वह अपने पिता से बोला क्योंकि उसको यह पता लग गया था कि ये सर्वस्व दान करने वाले हैं तो मेरा भी नंबर आएगा क्योंकि मैं इनका बेटा हूं पुत्र हूं और सर्वस्व दान में तो कुछ भी नहीं रखना है अपने पास में लेकिन प्रारंभ किया है इन्होंने इन बूढ़ी गायों को दे करके, लेकिन नंबर तो मेरा भी आएगा तो उसने कहा कि पिता आप मुझे किसको देंगे आप मेरा दान किसको करेंगे अब क्योंकि पिता के लिए पुत्र बहुत प्रिय होता है तो पुत्र के मन में शंका उत्पन्न हो रही है कि पूछ को देखूं कि मेरा दान ये किसको करेंगे लेकिन पिता पुत्र का दान नहीं करना चाह रहा था और दान नहीं करना चाह रहा था पुत्र ने प्रश्न किया तो पिता ने उत्तर नहीं दिया उसने दोबारा फिर पूछा दोबारा भी उत्तर नहीं दिया तो द्वितीय तृतीय तम हो वाच अब जब तीसरी बार फिर पूछा तो क्रोध आ ही जाता है जब बार बार कोई पूछ रहा है उत्तर देने वाले को उत्तर नहीं देना है तो उन्होंने आवेश में आकर के कहा कि मृत्यु मैं तुझे मृत्यु को दूंगा अर्थात गुस्से में आकर के कह रहे हैं कि मैं तुझे मृत्यु को सौंपूंगा जा तू मर जा, जा करके मुझे तू भी नहीं चाहिए जब मैं नहीं देना चाह रहा हूं बार बार मुझसे प्रश्न कर रहा है तो मृत्य वे तो मैं तुझे मृत्यु को दूंगा अब बच्चे ने जब ये वाक्य सुना तो वो उनके क्रोध को तो ज्यादा नहीं समझ पाया लेकिन उसने कहा जब पिता ने वचन दिया है तो भले ही पिता ना निभा पाए उस वचन को फिर मैं निभाऊंगा उनके वचन के लिए जिससे पिता को पाप ना लगे अब वह विचार करने लगा कि मृत्यु को इन्होंने कहा है देने के लिए लेकिन मृत्यु में तो लोग मर जाते हैं उनका शरीर समाप्त हो जाता है उसे चिंता भी लगी थोड़ी सी लेकिन उसने अपनी चिंता को थोड़ा और विचार किया आगे और उसको दूर किया वो सोचने लगा कि बहुनाम एमी प्रथमो बहुनाम एमी मध्यम किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यन मया अद्य करिष्यति कि मैं अपने पिता की दृष्टि में भले ही वो कैसा ही मुझको माने लेकिन मेरा कुछ तो महत्व तो है मैं बहुतों में प्रथम भी हो सकता हूं बहुतों में मध्यम भी हो सकता हूं और इन्होंने मुझे मृत्यु को देने का वचन दिया है तो मृत्यु मेरे साथ क्या करेगा मृत्यु मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा किम मया अद्य कर मेरे द्वारा मृत्यु क्या कर पाएगा मैं उसके लिए क्या उपयोगी बनूंगा फिर आगे विचार करता है कि अनुपष पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चले गए संसार से बहुत से ऐसे हैं जो जाएंगे और यह हमारा जीवन कैसा है तो उपमा दी है उसमें कि सस्यम एव मृत्य पचते सस्यम इव आ जाएते पुनः सस्य के समान सस्य किसे कहते हैं फसल के लिए जैसे फसल हम बोते हैं और बोते हैं फसल पक जाती है फिर हम काट लेते हैं उसको दोबारा फिर बोते हैं फिर पक जाती है फिर काट लेते हैं तो ऐसे ही हमारे सारे शरीर सभी प्राणियों के ये सस्य के समान उत्पन्न होते हैं सस्य के समान नष्ट भी हो जाते हैं यदि मैं नष्ट हो भी जाऊँगा मृत्यु मुझे समाप्त भी कर देगा तो फिर मेरा जन्म हो जाएगा कोई चिंता की बात नहीं है ऐसा सोच करके उसने अपने को ढाढ़स दिलाया और आगे अब विचार करने लगा कि जब मैं क्योंकि यम का अर्थ दूसरा भी होता है जैसे मैंने कहा कि यम मृत्यु को भी कहते हैं और दूसरा परमात्मा का भी नाम है नियंत्रण करने वाले का भी नाम है अब यहाँ इस कथानक में कठ कथ ऋषि यम के द्वारा मृत्यु अर्थ न लेकर के वह एक आचार्य का अर्थ ले रहे हैं एक गुरु अर्थ ले रहे हैं और यमाचार्य नाम से उसको कहा गया तो अब ये नचिकेता भले ही पिता ने क्रोध में कह दिया पिता चाह नहीं रहा था कि मैं इसको दूं, लेकिन उसके मुख से निकल गया अब बच्चा नहीं मान रहा है वो तो जाएगा और अब वह यमाचारी की खोज में निकल पड़ा यमाचारी की खोज में निकल पड़ा उसने पता भी किया कि कहा ये यमाचारी यम नाम के गुरु एक आध्यात्मिक सन्यासी रहते हैं गृहस्थी सन्यासी हैं और खोजते खोजते उनके द्वार पर पहुंचा द्वार पर पहुंचा तो पता चला कि यमाचारी अभी घर पर नहीं हैं यमाचारी की पत्नी निकल करके आई बच्चे निकल के आए उन्होंने देखा कि हमारे द्वार पर एक अतिथि खड़ा हुआ है उससे बैठने के लिए कहा उसको जल दिया पीने के लिए लेकिन उसने जल भी ग्रहण नहीं किया वो बैठा भी नहीं वो बोला कि मैं तो यमाचारी से मिलने आया हूँ और जब तक वो मुझे नहीं मिल जाएंगे जब तक वो मुझे आदेश नहीं करेंगे तब तक मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर बहुत तीव्र आकांक्षा थी कि देखें यमाचारी के पास जाकर के मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है हो सकता है पिता ने भले ही क्रोध में कह दिया हो लेकिन यह भी विचार आया कि हो सकता है इसमें बहुत बड़ा मेरा कल्याण भी छिपा हो क्योंकि बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में न चाहते हुए हो जाती हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि न चाहते हुए भी जो घटना हो चुकी उस घटना से बहुत बड़ा लाभ ही हमारे जीवन में हो जाता है ऐसे ही नचिकेता ने भी विचार किया तो वह यमाचार्य नहीं मिले तीन दिन बीत गए वह ऐसा ही भूखा प्यासा दरवाजे पर बैठा रहा तीसरे दिन यमाचार्य आते हैं यमाचार्य जब आए तो सारी बात उनकी पत्नी ने उनको बताई और कहा कि देखो ये बच्चा हमारे परिवार में अतिथि के रूप में आया है और मैंने ऐसा आपके ही मुख से सुना है शास्त्रों में भी पढ़ा है कि कोई अतिथि जब दरवाजे पर आता है और वह भूखा हमारे पास रहे जल तक ग्रहण न करे अथवा हम उसका सत्कार न कर पाए तो उस अवस्था में बहुत बड़ी हानियां होती हैं उन हानियों को भी ऋषि ने गिनाया है कि आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृता च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एक पुरुष से अल्प मेधसो यस अन्श्न वसती ब्राह्मणों कि जिसके घर में कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा रहता है उस परिवार में आशा और प्रतीक्षा ये दोनों चीजें समाप्त हो जाती हैं हम आशा लगाते हैं हमारे पास कोई अतिथि आए हम उससे कुछ ज्ञान ग्रहण करें अपने जीवन के कर्मों को संभालें लेकिन जब अतिथि की सेवा नहीं की जाएगी वो क्यों आएगा दोबारा अब आप आशा लगाते रहिए वो नहीं आने वाला है आप प्रतीक्षा करते रहिए वो नहीं आएगा तो ये आशा और प्रतीक्षा दोनों समाप्त हो जाती हैं और जब अतिथि नहीं आएगा तो उसके साथ जो हमारी संगति होती है हम उसके साथ जो सत्संग करते हैं वो भी नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो आशा प्रतीक्षे संगतम शून्यताम और सुंदर सत्यवाणी जो कि हम प्रायः अतिथियों के द्वारा ग्रहण उपदेश से हम जो सुनते हैं और उससे अपनी भाषा को संभालते हैं सत्य बोलना सीखते हैं अपने अंदर से दुर्गुणों को निकालते हैं वो शिक्षा भी हमें नहीं मिल पाएगी तो हमारी वाणी भी सत्य नहीं हो सकती हम जो मन माएगा करते रहेंगे ऐसे ही आशा प्रतीक्षे संगतम शून्यतामच इष्टापूर्ति और जो इष्ट हैं अर्थात यज्ञ इत्यादि कार्य हैं जिनकी हमें शिक्षा देते हैं हमारे उपदेशक लोग वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे और अन्य धार्मिक जो कार्य हैं कहीं प्याऊ लगवाना है कहीं धर्मशाला बनवाना है कहीं किसी की सहायता करना है ये सारे कार्य भी हम तब कर पाते हैं जब हमें इनकी शिक्षा मिलती है करने के लिए और ये सारी शिक्षाएं मिलती हमें अतिथियों के द्वारा ब्राह्मण अतिथियों के द्वारा जो उपदेशक हैं संसार में कल्याण का कार्य करते हैं उनके द्वारा और उनकी सेवा न करने से यह हानि हमारे परिवार में होने लगती हैं। और उसके बाद हमारी संतानें भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती वो भी अयोग्य बन जाती हैं तो आशा प्रतीक्षे संगतम सुन्यताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुष सर्वान ए तद ये सारी चीजों का ह्रास होने लगता है किसका य अनश्नन वसती ब्राह्मणों गृह जिसके घर में भूखा ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया हुआ है और रह रहा है तो हमारे परिवार में ऐसा ही हुआ है यमाचार्य को उनकी पत्नी समझा रही है कि आपकी अनुपस्थिति में ऐसा ही अपराध हमसे हुआ है क्योंकि हमने इसको देना चाहा जल इत्यादि स्थान देना चाहा लेकिन इसने ग्रहण नहीं किया अब आप कृपा करके शीघ्रता से हमारे परिवार पर जो आपत्ति आई है इसका निराकरण आपको करना है अब कभी कभी ऐसा होता है कि उचित अवसर पर उचित कार्य हम जब नहीं कर पाते हैं जैसे मान लीजिए जै किसी बच्चे का जन्मदिन है और हमें उसको कुछ भेंट करना है लेकिन हमें ध्यान नहीं रहा अब बच्चे को बुरा लगा कि देखो पिताजी तो मेरा जन्मदिन भी नहीं जानते लेकिन पिता भूल गया था अब क्या करेगा पिताजी याद आएगी तो या कोई याद दिलाएगा तो क्या करेगा अब उसके प्रतिकार के लिए उसके निराकरण के लिए कोई उसको अमूल्य उपहार लाकर के देगा कोई और अधिक रुचिकर वस्तु लाकर के उसको देगा जिससे कि बच्चे का क्रोध भी शांत हो जाए और उसकी अपने आत्मा की संपुष्टि भी हो जाए ऐसे ही यमाचार्य ने देखा कि हमारे परिवार में भूखा ब्राह्मण अतिथि तीन दिन से पड़ा हुआ है प्यासा भी है तो अब उसके निराकरण के लिए उनसे जो पापकर्म उनके परिवार से हो गया उसके निराकरण के लिए उन्होंने कुछ अधिक देना चाहा बच्चे के लिए और वो प्रारंभ कहा नमस्ते अर्थात हे ब्रह्म विद्या के वे ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु ब्रह्म विद्या को जानने के इच्छुप आप हमारे परिवार में तीन दिन से भूखे हैं हम आपको प्रणाम करते हैं और इसके प्रतिकार के रूप में अपने प्रायश्चित करने के रूप में हम आपसे तीन वर मांगने को कहते हैं तस्मात प्रति त्रीन वरान वृणीश्वर आपको हम अवसर देते हैं कि आप तीन वर हमसे मांग लीजिए अर्थात अपनी तीन इच्छाएं आप हमसे पूरी कर सकते हैं हो सकता है उन इच्छाओं को हम जब पूरा करेंगे आपका तो हमारा जो प्रायश्चित्व है वो भी सफल हो जाए और हमारे परिवार पर जो विपत्ति आई है वो दूर हो जाए जो पाप हमसे हो गया है उसका निराकरण हो जाए अब जब तीन वर मांगने की बात आई तो बच्चे ने सबसे पहले उनसे कौन सा वर मांगा है कोई बताएंगे आप में से क्या, है? के क्या होता है नहीं ये तो तीसरा वर आएगा ये तो सबसे अंत में है सबसे पहला उसने वर मांगा कि मेरे पिता जो क्रुद्ध हो गए थे और क्रोध में आकर के उन्होंने मुझे घर से भेज दिया आपके पास भेज दिया तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास से लौट कर के जब मैं घर वापस जाऊँ उनका क्रोध शांत मिले वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं, क्योंकि क्रोध हानिकर होता है उनको हानि ना पहुँचे अर्थात उसने अपने लाभ के लिए अभी कुछ नहीं मांगा उसकी धारणा भावना थी ऐसी कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए तो वो कहता है कि शांत संकल्प, सुमना उनका संकल्प जो किया था उन्होंने को दूंगा संकल्प से क्रोध आ गया था। वो उनका शांत हो जाए सुमना मन उनका अच्छा हो जाए वीत मनु जिनका मनु बीत जाए ऐसी अवस्था उनकी बन जाए जिनका क्रोध चल आ जाए ऐसे वीत मन्यु बन जाए वो तो शांत संकल्प सुमना यथा वीत यथादी गौतमो माँ भी मृत्यु मा भी वेत प्रतीत मैं जब आपके पास से लौट करके जाऊं तो वह मुझसे प्रतिकूल व्यवहार न करें मुझसे गलत न बोलें ऐसा उनका स्वभाव बन जाए मैं ये आपसे प्रथम वर मांगता हूं तो यमाचार्य ने कहा ठीक है क्योंकि मैंने वचन दिया है मैं अपना वचन पूरा करूंगा अब मैं तुझे वचन देता हूँ कि जब तू लौट करके घर वापस जाएगा तो जैसा तू चाह रहा है तेरे पिता तुझे उसी अवस्था में मिलेंगे और उन्होंने कहा आगे कि यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदाल आरुणिर्मत प्रसृष्ट सुखम रात्रि ही शैता वीत मनुष ताम दृश्यवान्न मृत्यु जब तुझे पिता मृत्यु के मुख से लौटा हुआ देखेंगे घर वापस जाएगा तो तू तो देखेगा कि वह प्रसन्न ही मिलेंगे उनका सारा क्रोध शांत हो चुका होगा और ये मैं वर तुझे दे रहा हूँ तो इस तरह से प्रथम वर के रूप में जो उसने मांगा वो पूरा कर दिया यमाचारी ने लेकिन अभी घर तो नहीं जा रहा है वो अभी तो दो वर उसको और मांगने को रह गए हैं अब दूसरा वर मांगने के लिए कहा यमाचार्य ने कि ये तो मैंने तेरा पूरा कर दिया है अब तो दूसरा वर मांग मुझसे क्या चाह रहा है मैं वो भी पूरा करूंगा फिर तीसरा भी पूरा करूंगा अब दूसरे वर में उसने क्या मांगा है और किस तरह की मांग रखी और कैसे उन्होंने पूरी की है दूसरे वर के विषय में शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि दूसरा वर कुछ कम प्रचलित है तीसरा वर तो बहुत प्रसिद्ध है लेकिन दूसरे वर में उसने क्या मांगा है इस पर हम अगले रविवार के लिए चर्चा करेंगे आज इसको यहीं समाप्त करते हैं और अगला रविवार शायद मैं यहाँ न भी मिलूँ तो उससे अगले रविवार को देखेंगे और इस कथानों को ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मुख्य आध्यात्मिक विषय जो इसमें आएंगे ये तीसरे वर्ग के मांगने के बाद वास्तव में ये उपनिषद उसी पर आधारित है ये प्रारंभ के दो वर् हैं ये तो सामान्य ही हैं लेकिन पूरी उपनिषद ये तीसरे वर्ग में जो उसने मांगा है सारा अध्यात्म का विषय उसी में समाविष्ट है उसको हम धीरे धीरे देखेंगे। आज इसको यहीं समाप्त करते हैं ओम शम शांति पाठ करें ओ दउु शांतिरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांतिषधय शांति वनस्पत शातिर्वेद शांतिर्ब्रम शाति शाति शांतिरव शांति शांतिरे ओ शातिशा